ये तो 1948 का स्टाम्प है ना गांधी जी का दस रूपये वाला स्टाम्प जब उनकी हत्या हो चुकी थी उसके बाद यह स्टाम्प भारत सरकार द्वारा बापू की याद में छपवाया गया था यहां देखो बापू के पैदा होने और मरने की डेट भी लिखी गई है और ऊपर की तरफ बापू भी लिखा गया है इस स्टाम्प की बहुत कम प्रीतियां छापी गई थी एक एक्सपर्ट ने पहले ही पेज पर गांधी जी की फोटो लगे इस स्टाम्प को देखते हुए कहा यह स्टाम्प बहुत कम लोगों के पास ही होगा क्योंकि ज्यादा छपाई नहीं था विदेशों में भी इस स्टाम्प की डिमांड रहती है हाँ ये स्टाम्प मैंने भी लिया था बहुत पहले फिर मैंने इसे बेच दिया था आई थिंक इस वक्त इस स्टाम्प की सिर्फ 18 कॉपी ही मौजूद है दूसरे एक्सपर्ट ने पहले वाले एक्सपर्ट की बातों से सहमति जताते हुए कहा ओ अच्छा जतिन ने क्यूरियस होते हुए आगे सवाल किया अच्छा इसकी अभी मार्केट कीमत क्या होगी कम से कम दस लाख तो होगा ही अगर एकदम सुरक्षित रखा गया है तो फिर और भी दाम मिल सकता है वैसे ये सब कस्टमर के ऊपर और बेचने वाले पर डिपेंड करता है एक लाख से ज्यादा का भी हो सकता है दूसरे एक्सपर्ट ने जवाब दिया ओह, विक्रांत को थोड़ा झटका लगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कागज का बना स्टाम्प इतना महंगा कैसे हो सकता है और क्या वाकई में इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है अगर ऐसा है तो फिर इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लुटेरे बैंक से इस स्टाम्प एल्बम को क्यों चुरा कर ले गए और अभी तो इस एल्बम का पहला पेज खुला है इसमें ही एक लाख से ज्यादा के स्टाम्प लगे हुए हैं अभी तो और भी बहुत से स्टाम्प लगे होंगे इसके बाद आगे का पेज पलटने के बाद उसमें लगे स्टाम्प को देखते हुए एक्सपर्ट ने कहा ये स्टाम्प तो साल उन्नीस में आर द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर जारी किया गया था आर हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस स्टाम्प की लगभग पचास हजार प्रतिया छपाय थी लेकिन इस वक्त शायद एक हजार या तीन हजार प्रतिया ही बची हुई है इसका प्राइस तो कई लाख होगा जतीन को इस स्टाम्प के बारे में पूरी जानकारी थी उसने एक सांस में सारी डिटेल बता डाली तुम्हे तो बहुत पता है स्टाम्प के बारे में हंसते हुए कहा सही कहा तुमने अगर इस स्टाम्प का पूरा सेट मौजूद है तो इसका मार्केट प्राइस लगभग उन्होंने एलईडी स्क्रीन पर चल रही इमेज को आगे बढ़ाने के लिए कहा इसके बाद जैसे ही उन्हें अगले स्टाम्प की फोटो दिखाई पड़ी उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये ओ गॉड ये स्टाम्प कैसे यहाँ पर दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स ने अपना सिर पकड़ लिया विक्रांत और जतिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या हुआ सर विक्रांत ने हैरान होते हुए सवाल किया। ये, ये तो चौवन का है और इसमें महारानी विक्टोरिया की उल्टी फोटो छपी है और आज के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में इस स्टाम्प की प्राइस एक डॉलर से भी ज्यादा है ये सुनकर तो विक्रांत के साथ ही जतिन के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्या जतिन ने अबाक रहते हुए पूछा, इतना पुराना और इतना बाप रे। विक्रांत ने भी हैरानी से अपना सिर पकड़ लिया उसको उम्मीद नहीं थी की स्टाम्प का बिजनेस इतना तगड़ा होता है ये भारत के इतिहास के अब तक के सबसे महंगे स्टाम्प में से एक है इसे भारत के आजादी की लड़ाई की सबसे पहली क्रांति जो कि अठारह में हुई थी उनसे भी तीन साल पहले छापा गया था इस स्टाम्प को महारानी विक्टोरिया के सम्मान में छपाया गया था लेकिन गलती से इस स्टाम्प में महारानी विक्टोरिया का चेहरा उल्टा छप गया था और फिर गलती फोटो के साथ इस स्टाम्प की दो लाख प्रतियां छाप दी गई थी अब शायद उस स्टाम्प की मात्र अट्ठाईस प्रतिया बची है जिसमे से एक यहाँ पर है इंटरनेशनल मार्केट में इस स्टाम्प की कीमत एक डॉलर से भी ज्यादा है स्टाम्प के एक एक्सपर्ट ने बताया यहाँ तक कि स्टाम्प डिपार्टमेंट के जो सबसे सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस स्टाम्प को आज तक नहीं देखा है मैंने भी बस सुना ही हुआ है इसके बारे में इसे तो किसी म्यूजियम में रखा हुआ चाहिए ओ ने हैरानी से भरे लफ्जों में कहा अच्छा सर एक बात बताइए जब आपने कभी इस स्टाम्प को देखा ही नहीं है तो फिर आपको कैसे इसके बारे में इतना कुछ पता है अरे एक मिनट इतना कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और फिर जतिन और विक्रांत को कुछ दिखाते हुए बोले ये देखो आप लोग इंटरनेट से इस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं भारत या फिर किसी भी देश में जितने भी एंटीक स्टाम्प छापे जाते हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पर मिल जाएगी ये देखिये इस स्टाम्प के बारे में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये स्टाम्प साल अठारह में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में छापा गया था और इसमें गलती से महारानी विक्टोरिया की फोटो उल्टी छप गई थी तो जब ये स्टाम्प गलत था तो फिर इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है जतिन ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया आ, अरे तुम समझे नहीं दूसरे एक्सपर्ट ने जतिन को समझाते हुए बताना शुरू किया ये स्टाम्प गलत अठारह में छपा था आज नहीं और उस वक्त भले ही इसकी उतनी कीमत ना रही हो लेकिन अब ये लगभग एक साल पुरानी बात हो गई है ये स्टाम्प एक साल पुराना है कोई एक दो साल नहीं और सबसे बड़ी बात ये ये रेयर है और अब इसकी मात्र 28 प्रतियां ही रह गई हैं इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है अच्छा विकांत ने हैरान होते हुए कहा इसके बाद उन लोगों ने एल्बम में और लगे स्टाम्प को देखना शुरू किया उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उस एल्बम में और भी इस तरह के कई कीमती स्टाम्प लगे होंगे हालांकि और भी दो चार पुराने स्टाम्प उसमें लगे हुए थे लेकिन कोई इतना कीमती नहीं था जितना कि यह महारानी विक्टोरिया वाला स्टाम्प था एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर विक्रांत ने भी एल्बम में लगे सारे स्टाम्प का अच्छे से निरीक्षण किया जब उन्होंने पूरा एल्बम देख लिया तब विक्रांत ने थोड़ी हल्की सांस छोड़ते हुए पूछा अच्छा तो ये पूरे एल्बम का दाम कितना होगा पूरा एल्बम डेढ़ करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा